गुरु पद वंदे गुरुपदतंदीचैत प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधि चरणोद गोपीजन समयूतम बिंदा वन मनोहर वंशाकल्पतरूश व्यवचु पतिता पावने वैष्णवभ्यो नमो नम मुखति वाचा लंगु लंगयत गिरी यहांग बंदे परमाधव बृंदव तुलसीदे वैपया वैकेश्च पदे देवी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नर जी वनर उत्तम देवी सरस्वती व्यास तथोज मुदीर संकीर्तने कृष्णगत गौरी अपत्र प्रकाशनेक्त गुरभक्ति भोक्तिमदा जगद सदा पिभवनमोह तेस्प शिव विरचन तम शरण्य भीताति हम पनतपालद्दीपोत वंदे महापुरशते चरनारिंद यद्लवनख छंद मनीषाया विस्फुजीत किधर्शी पूर्णरागर सारूर्ति साराधिका मि काम करो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंद से आदत गदाधर शिवा साधे से गौरभक्तिंदु हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे अजान लंबित भुजौ कनका बतीर्तन कितरो कमलाजताक्ष विषाबर दिजवर जुगोधरम यगत्रिय करो जगत्रियुणा भार हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे यम गुणानुवाद योत्तम उत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तूय ब्रह्म कथाघाता निषे्यमदीन ममोक्षरमती सतीदेव योत्तम श्लोकगुणुवाद कथा विघाता निसेमान मनोदीनमुतिम सतीती वासुदेव शिशिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी पोपा जी ने बताएं हरि कीर्तनी गौरी और वैष्णवों का प्राण होते हैं हरि कीर्तन छोड़ के एक पल भी हमारा जिंदगी का गुजारे नहीं गुजारा नहीं हो इसका बारे में श्री सरस्वती ठाकुर अक्सर उपदेश देते थे अंतिम समय में जब असुस्थों का लीला रचाए तो भक्त लोग प्रभुपाद को कथा नहीं बोलने देते थे डॉक्टर जो आते थे पूछते थे प्रभुपात आप कैसे प्रभुपात बोलते थे ये लोग मेरे को हरी कथा बोलने नहीं देते मैं असुस्त महसूस करता हूँ हरी कथा बोलने नहीं देते इसलिए मेरा बेचैनी बने रहते हैं बेचैनी रहता है अंदर में शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती को स्वयं पहुपात का जो ये कहना और भागवत जी का जो श्लोक हमने बताएं इसको व्याख्या करने के पहले भागवत जी का पांचवा स्क पंचम स्कंध में ऋषभ जी ने अपना जो पुत्र है पुत्र सतपुत्र को उपदेश दिए थे ये व्याप ध्यान से सुनना चाहिए ऋषभ जी भगवान का अवतार है ऋषभ जी ने बताए बहुत सारे उपदेश उसमें एक है उसमें एक उपदेश है मोतीर न जाब मोहिवा सुदेवे नो चे देह जोगे नाबत मोतीर मोतीर्न जावद मयि वासुदेव न मो चएद योगे नाव हे पुत्रगण सुन लो ध्यान से मोतीर् नावद मयि वासुदेव न वासु मो चएद देहो योगे नावत जब तक मैं सुतमय वसुदेव तत्व मैं शुद्ध शतमय वासुदेव तत्व मुझ में जब तक बद्ध जीवों का मन ना लग जाए तब तक ये शरीर छोटना दूसरे शरीर को पकड़ना ये चलते रहेगा मोतीर, मोतीर न जावद मोतिबा मोतीर न जावद मोई वासुदेवे शुद्ध सतो मई जो वासुदेव तत्व तो हम मैं हूं इसमें जब तक बद्द जीवों का मन ना लग जाए तब तक, तक जन्म मरण का जो चक्कर है इससे कोई छुटकारा कुछ भी कर लो छुटकारा है नहीं उस दिन जलंधर में चर्चा कर रहा था जावल जावल लिंगन नितो ही आत्मा तावत कर्मो निबंधन जब तक लिंगो शरीर का जो चक्कर चलेगा जावत लिंगन नितो ही आत्मा माइंडिड शिल भक्तिवल्लभ तीत से हमारा सुंदर व्याख्या करते थे बोलते थे नारद जी आकर बैस जीव क बैसदेव जी को दर्शन दिए वैषदेव जी कोई साधारण आदमी नहीं है सक्तावे अवतार और नारद जी भक्ति भक्तावेश अवतार, भक्ति का आवेश करके भक्ति प्रचार के लिए तो नारद जी का क्वेश्चन था प्रश्न था शरीर और मन के साथ आपका आत्मा कैसा है जब हम लोग पूछते हैं आप कैसे हो यही तो बात है लेकिन नरद जी जब पूछते हैं वैष्णेव जी को आपका शरीर मन और आत्मा आप आत्मा और मन शरीर और मन का साथ आपका आत्मा कैसा है प्रसन्न है कि नहीं ऐसा पूछा इसका गहरा मतलब ये है जो जीवात्मा और परमात्मा अंदर में रहते हैं सब जानते हैं ये जो जीवात्मा है ये जीवात्मा जब ये जो लिंगान्वितो लिंगानित मतलब इसको हमारा वेदांतों में कारण शरीर बोला गया कारण कारण शरीर जिसको लिंगात्मा बोला जाता है लिंग, लिंगो आत्मा लिंगो देहो लिंगो शरीर जिसको लिंगो शरीर बोला गया इसको ही विचार करके बताया ये कारण शरीर है आपका तमाम दुख भोग कष्ट भोग सुख भोग कुछ भी होए, सब कोई का पीछे एक कारण शरीर रहता है सूक्ष्म शरीर भक्ति विनोद ठाकुर इसलिए कीर्तन में गाया लिंगो देव। भंग हय अनासे से ई सब उदित तो होने का बाद हरिनाम हरिनाम महामंत्र का जो कीर्तन है जय जय हरिनाम चिदानंद मित्रधाम ये कीर्तन में अंतिम में भाई लिंग देहो हो भंग हय अनाया से लिंग देहो जिसको कारण शरीर अंग्रेजी में जिसको सैटल बॉडी बोला गया इसको जब तक रैप्चर इसको जब सब रैप्चर ना हो जाए तब तक आपका छुटकारा नहीं है जब तक लिंगो शरीर रहेगा तब तक जन्म मरण का चक्कर चलते रहेगा इसी को ही वृषभ जी ऋषभ जी ने बताए जो मोतीर न जावत मई वासुदेवे नौ मोच ऐद देहो जोगे तावत देहो जोग ये जीवात्मा एक शरीर चरने के बाद देहो का जोग होगा क्यों ये स्थूल भोग जड़ जगत का भोग जड़ जगत का भोग दुखो सुख ये सब भोग करने के लिए ये शरीर दिया जाता है और कोई कारण नहीं शिल्पोल्लाद महाराज का कहना बहुत पहले चर्चा किया था महाराज जी भी आज चर्चा किए बद्ध जीव का कोई रास्ता नहीं है भगवान का कथा कीर्तन चर्चा छोड़कर किसी भी हालत से उसका बंधन दशा छूटता नहीं है भगवान का कथा भगवान का कीर्तन और प्राकृत शब्द ब्रम्हो का चर्चा इसके सहारा लेने का बाद ही जीवात्मा इस जगत का बंधन छोड़कर अपराकृत जगत में जा सकता है कोई दूसरा कारण नहीं है हमारा श्रीमदभागवत जी महापुराण में दस मासक में कोई कोई आदमी जब कथा सुनते बैठ, बैठता है उसका अधिकार नहीं है वो प्रश्न करता है महाराज वो जो जाज्ञिक पत्नी है वो लोग भगवान का चरण में जो मोती लग गया वो कैसे वो लोग तो कथा सुना नहीं दीक्षा लिया नहीं दिखा तो लिया नहीं ब्राह्मण लोग तो जब वापस आए हम बाद में चर्चा करेंगे टाइम जब मिले 900 सौ दिजो संस्कार नौ निवास गुरु पी हरि क्या तज्जब की बात है ये लोग का तो कोई संस्कार भी नहीं हुआ गुरुकुल में बास भी नहीं हुआ वो लोग ऐसा कैसे हो गया ऐसा कैसे हुआ विचार करके देखो सब कुछ ये रहस्य का पीछे सत्संग अवश्य है ये जो जाज्ञिक पत्निया हैं इनके किसका संग सत्संग हुआ था बोले माता तो घर का बाहर नहीं निकालते थे बोले महाराज फूल चैन के लिए थोड़ा बहुत तो इधर उधर जाना ही पड़ता है तुलसी उतारने के लिए उसी समय मालिनी वृंदावन का और बहुत सुंदर गाती थी कीर्तन कृष्ण का कृष्ण का इतना सुंदर कीर्तन गाती थी वो कीर्तन को सुनने का बाद मैं वेदांत सूतों से काल समय हो इसको चर्चा करेंगे अप्राकृत शब्द ब्रह्म प्राकृत शब्द ब्रह्मो इसका पार्थक्य क्या बहुत समय लगता है अपराकृत शब्द ब्रह्मो जब आपका कानों में जाए आपका अंतकरण अगर विशुद्ध है वो अप्राकृत शब्द ब्रह्मो अपना स्वरूप को दिखाएगा अपना स्वरूप को प्रकाश करे ईशो विकसिपुनो देखाए निजो रूपगुणों चित्त हो रि निजो पास भक्ति माकुर ईशद विकोशी पुनो देखा निजो रूप गुणो चित्त हो रि निजो पास ईशदी पुनो हरिनाम का कोई स्वरूप है महाराज तो हम देखते अक्षर है महाराज ये भी बता है लेकिन रूप गोसाई पर आरती कर रहे निखिलो श्रुति मौली रत्न माला दुति निराजितो पाद पंक जा महाराज की बात है हरिनाम प्रभु का आरती कर रहा है और बोल रहे है निखिलो श्रुति मौली रत्नो माला दुति निराजितो पाद पंकजांत निखिल श्रुति श्रुति इन्होंने अपना मस्तक पर मुकुट भूषण हीरे मोती जवरत ये सब मुकुट लेके हरिम प्रभु का चरण में जब ऐसे दंडवतन्नति करते हैं तो वो जो मुकुट से बिखरे हुए जो ज्योति है हीरे मोनी अपराकृत जो जेवर उससे जो बिखरते हुए जो लाइट ए, एमिटिंग लाइट अपराकी तो जो रोशनी आते हैं डुब्बू गुस्प चिंतन करते हैं दु तो नाम प्रभु का चरणोद्याय का आरती हो रहा है अरे महाराज नाम प्रभु का चरण है यस नाम प्रभु का चरण है हमने इधर प्रमाण कर देंगे कल आज नहीं आज का टॉपिक्स दूसरा है अपराकित तो शब्द ब्रम्हों का प्रभावी ये है आचरणशील जो गुरु वैष्णव है इनके शब्दों कोई ये जवान से निकलता नहीं ये शब्दों अंतकरण से निकलते हैं इनके साथ अपराकृत जगत का कनेक्शन होते हैं शिशिला भक्तिवल अक्त को सिंह महाराज जब कीर्तन करते हैं और जो बाहर का आदमी कीर्तन करते हैं ये दोनों में जो फर्क है समझ में आता है ना रेडली यू कैन अंडरस्टैंड तुरंत कीर्तन हो रहा है दूसरा देख कीर्तन कर रहा है? महाराज की महाराज कीर्तन करने के साथ साथ जो सोया हुआ है अरे कौन कीर्तन कर रहा है निकाले देखे अरे क्या कैसा कीर्तन क्यों वो लोग जो कीर्तन करते हैं वो शब्द ब्रह्म नहीं है महाराज जी जो कीर्तन करें उसमें साक्षात गौर नृत्यानंद प्रकटित हैं वो कीर्तन में जो प्रभाव है वो हर बद्ध जीवों का अंदर प्रभाव फैल सकता है प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड उसमें एक कारण एक कंडीशन है provided he is not नॉट वैष्णव follow me मी शिशिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वाई पोहपात कहते हैं बड़ा बड़ा महात्मा पहुंचा हुआ महात्मा इन लोगों का मुखाराबीन से बिगलित अपराकृत हरिकथा सुनने का बाद भी तुम्हारा मंगल का रास्ता नहीं भी खुल सकता है how बोले ताते जानी अपराध अच्छे पचूर अपराध इतना है वैष्णव चरण में इतना अपराध किया है यू आर सिटिंग है ही इज आल्सो सिटिंग है बट सम समॉर्ट ऑफ रिएक्शन यू कैन फील इन योर हार्ट बट ही कैन नॉट फील हाउ एक ही तो शब्द बोलो आपका शरीर में बेचैनी पैदा कर दिया क्या हो रहा है ये कीर्तन की क्या है धूम मचा दिया लेकिन वो सुन रहा है ऐसे कभी नहीं जा रहा है बहुपात जी का ये जो कहना है एक एक शब्दों को विचार करने समझो तो आपको अकेल हो जाएगा भजन में जो शब्दों देके हमने शुरू किया था वो शब्द क्या था ना वहां भागवत जी का सुंदर दस मासकंदो का श्लोक जत्रुत्तम श्लोक गुणान वाद प्रस्तुयते ग्राम कथा विघात यो उत्तम श्लोक गुण अनुवाद प्रस्तूयते जहाँ संत महात्मा लोगों का बिंदु से उत्तम श्लोक का व्याख्या तो हो गया बार बार एक ही चीज़ हम नहीं करेंगे उत्तम श्लोक भगवान का जो गुणानुवाद अपराख लीला अपराकृत कथा जो जहाँ प्रस्तुत होता है वास्तव संतो महात्मा का मुखारविंद से वहाँ कभी ग्राम कथा टिकेगा नहीं एग्जाम्पल आप लोगों में बहुत आदमी इधर से जस्ट निकालो बातें करने में लग जाओगे दुनिया भर का बातें यहाँ से वहाँ निकालो बातें शुरू हो जाएगा बट वेन यू आर हेयर अभी जब हमारा सामने बैठे हो आपका हिम्मत नहीं यत्रो उत्तम श्लोक गुण प्रस्तुयते ग्रह्म कथा विघातः ग्रह्म कथा धक्का लग के बाहर निकाल जाए और गीता में जो भगवान बोला अगर कोई यहां ऐसा आदमी है भागवत कथा बोलने नहीं देंगे हरि कथा हरि हरिकीर्तन नहीं करने देंगे तो उसका लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण सुंदर बताया उसका वहाँ जलंधर में सुंदर काल का प्रवचन परसु हुआ था उसमें कारण भी बताया था कैसे क्या होता है जिसका हरि कथा सुनने के बाद क्रोध होता है उसका अंदर में काम है उसका अंदर में भगवत भजन का कोई बात ही नहीं है ग्राम कथा जब चलते रहे तब तक हरि कथा में आवेश होना संभव नहीं और शास्त्रकारों ने एक बात खुल्लम खुल्ला बता दिया जब तक आपका भगवान में गुरु में आवेश शाम इंडक्शन शुभ भी दिया देन यू कैन डू हरि कीर्तन हरि कीर्तन का पहला कंडीशन क्या है चैतन्य माप को बोल दिया वो तो चर्चा नहीं करेगा तिनाद विस्च्नो तौर विष्णु अमन नमाद कीर्तनियो सदाह लेकिन ये तो है ही है हरिकथा जब कीर्तन करने बैठोगे तो उसमें आपका अंदर में गुरु जी का जो आवेश भगवान का आवेश आवेश आपको मजगुल कर दें इसको ही सी शिला भक्ति बल्लभ तीतु बोलते थे कैसा बोलते थे व्याख्या करते थे कैसा व्याख्या करते थे उन्होंने बोलते थे पियाई या प्रेम मत्त को मोरे सुनो निजो गुणगान पिया प्रेम मत्त को मोरे सुनो निजो गुणोगान अरे हम कीर्तन करने वाला कौन है भगवान का कथा बोलने वाला कौन है अगर हमारा गुरुजी प्रभुपाद हमारा हृदय में बैठ जाए बैठ के ठाकुर जी बैठ जाए बैठ के अपना कीर्तन करा ले और अपना कीर्तन सुन भी लें अपना कीर्तन करा ले अपना कीर्तन सुन भी ले बोले कैसे वैसे राय रामानंद महाप्रभु का साथ जी राय रामानंद संगवाद वहां राय महाशय राय महाशय जी खुल्ला खुल्ला बता दिया तुमने हमारा पास प्रश्न रखते हो और खुद हमारा जवान में बैठकर राय मुखे वक्ता स्वयं गौर राय किसने बोला श्री कृष्णदास को भिजाया राय मुखे वक्ता स्वयं गौर राय राय राय रामानंद का जवान भे कौन गौरंग महाप्रभ बैठा हुआ है और सिद्धांत का तमाम दुनिया का सार उत्थापन कर रहा है जगतवासी के लिए और हमको लगता है राय महाशय कीर्तन कर रहे है महाप्रभु सुन रहे है लेकिन ऐसा तो नहीं महाप्रभु श्रोतावन के भी बैठा हुआ है महाप्रभु गीता में एक, एक सुंदर चीज बताया जब तक बद्ध जीवक अंदर कर्तापन कर्तापन डुअर्डिप कर्तापन कर्तापन जानते हो हमने किया है अभिमान कर्तापन जब तक रहे तब तक उसका एक बूंद भी भजन में अग्रगति संभव नहीं है भजन में अग्रगति संभव नहीं पहले भजन का पहला मकसद है उसको काटो तमाम दुनिया का जो आदमी भजन का बहाना बना रहे और गीता में जो स्टेप बाय स्टेप योग से लेकर कर्म योग ज्ञान योग ध्यान योग सब लेकर धीरे धीरे भक्ति योग तक गया उसमें भागवत में एक सिद्धांत तो दिया तमाम कर्मयोग ज्ञान योग ध्यान योग जो भी करो उसमें भक्ति युग आप भक्ति युग में हो आप भक्ति युग में हो ना भक्ति युग लेकिन भागवत का सिद्धांत है सर्व एवो एव मनोनिग्रह लक्षणाता सर्व एवो एव मनोनिग्रह लक्षणता फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिलिमिनरी प्राइमरी स्टेज फर्स्ट तुम्हारा ड्यूटी क्या है इसका बारे में बताया सारे भजन का तमाम भजन का फर्स्ट पहला मकसद ये है सर्व एव मनोनिग्रह लक्षणानता यू विल हैव टू गेट कंट्रोल ओवर योर माइंड तुम्हारा मन पर तुम्हारा जो स्वेच्छाचारी था विंजिकल एटीट्यूड ये मन का ऊपर एकदम शासन करो पहले मन जब बसीभूत हो जाए वसीभूत मन के द्वारा आप भजन कर सकोगे मन बसीभूत हो गया तब आपका भजन करना संभव है लेकिन इसमें भी एक बात होता है मन को वजभूत करने का जितना तरीका बताया इन सारे तारी तरीकाओं में शुद्ध भक्ति युग में प्रतिष्ठित गुरुचरण का जो कृपा ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है नहीं तो होगा नहीं हमने ये सब श्लोक का थोड़ा बहुत चर्चा किया खुल्ला मुल्लाम विस्तर चर्चा नहीं किया याद करके देखो सुनाएं बीज तबा भी मुनस्तुराग जय जत जंतुमतिलोलोम पाय घी व्यसनशतामृत समवाहाय गुरज इवाज सतृत कर्णधरा जो जय बिजी तो ऋषिक वायु भी मनुस्तुरगम जयंत मतिलेडा इसका व्याख्या कभी करेंगे अभी नहीं अभी बोलने का इच्छा दूसरा है हमने हो गया अपना मन का उपर्ग मन को काबू में लाने का जो प्रयास है सब खत्म अंतिम में उपदेश दिया इसका बड़ा भारी लंबा चौड़ा चर्चा होगा कभी गुरु चरण गुरो गुरो गुरो न गुरो बहुवचन शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु आत्मप्रदर्शक गुरु शिक्षा गुरु दो भी हो सकता है लेकिन शिक्षा गुरु ग्रहण करने का क्या कंडीशन बताया था मैंने Before एक्सेप्टिंग शिक्षा गुरु you must look this point, एक point देखना है कि वो हमारा दीख्यागुरु का ऊपर उसका कोई ईर्षा है कि नहीं हमारा जो दीखा गुरु इनका ऊपर इनका प्रीति प्रेम है कि नहीं फास्ट कंडीशन मे बी ही इज हैविंग ए प्रोफेंसी उसका शास्त्रों का बहुत ज्ञान है सब कुछ मुखस्थ कर लिया स्टिल आई कैन नॉट एक्सेप्ट हिम एज माई दिखाई शिक्षा गुरु हम शिक्षा गुरु उसको कौन करें जिनका अंदर में हम देखेंगे हमारा गुरु जी का लिए हमारा गुरु जी का लिए बड़ा भारी प्रेम है उसका आदर्श हो उसका ये प्रेम है और शिक्षा गुरु का कर्तव्य ये होता है शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु का चरण में भक्ति बढ़ा देंगे नॉट दैट दीक्षा गुरु ए, क्या है क्या कर है दीखा गुरु तो अभी असुस्त है उसका पास जाने का हमारा पास आ ये शिक्षा गुरु नहीं है शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु का चरण में भक्ति वृद्धि कर देंगे इसको ही व्याख्या हमने जलंधर में भी किए ना कहाँ जम्मू में किए उसमें एक बात होता है जो दीखा गुरु है वो संबंध सम्बन्ध दाता गुरु होता है संबंध ज्ञान आचार्य और संबंध ज्ञान आचार्यों का साथ ओविदीय तत्वों का जो आचार्य हो इसका कभी भेद दर्शन नहीं करना ये पहुपा जी का इंस्ट्रक्शन स्टिल इसमें बहुत तर्क उठता है बहुत बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है कभी भी संबंध दाता सम्बन्ध दाता जो आचार्य इनके स्वार्थ उभिदे तत्वों का आचार्यों का कभी भेद नहीं देखना भेद देखोगे तो गन्नू मुश्किल है एक स्वरूप में वो उपस्थित है, एक स्वरूप में ये उपस्थित कभी कभी क्या होता है मेरा दीक्षागुरु शिक्षा गुरु एक ही हो सकता है कभी कभी दो भी हो सकता है इसमें कोई बात नहीं लेकिन तत्वों का अंदर में भेद दर्शन करना अपराध है इसका अंदर में एक विचार है जब भी दीखा गुरु और शिक्षा गुरु का अंदर भेद देखने के लिए माना कर दिया चैतन्य न चरता मित्र कभी दीक्षा गुरु गुरु में भेद दर्शन मत करो स्टिल अगर हमारा संबंध नहीं होता तो ओभी देव दे हम क्या करेंगे इफ आई हैव नो एट ऑल नो रिलेशन विथ माई गुरु जी मंत्र मंत्र मतलब कृष्ण को दे दिया हमारा अगर समय हो तो एक दो एक दिनों में बहुत सारे चर्चा करने का इच्छा रहा आप लोगों का चरण का कीपा हमारा पर हो इच्छा है लेकिन बात ये है जो संबंधग गुरु का जो अर्चन पूजा पहला करना चाहिए क्योंकि संबंध अगर हमको नहीं होता तो हमको कैसे हो भी देओ? वो भी हम क्या करेंगे पहला तो हमारा रिलेशन चाहिए भगवान का साथ सब संबंध ज्ञान का पूरा एक्ट हो बिराट भास्ट चैप्टर है हमारा साथ भगवान का क्या रिलेशन है हमारा साथ माया देवी का क्या रिलेशन है माया देवी का साथ भगवान का क्या रिलेशन है हैं ये हमारा साथ ये दुनियादारी चीज़ें का क्या रिलेशन है सारे तमाम भास्ट चैप्टर इसको बोलते सम्बन्ध ज्ञान संबंध जनिया हो जीते अभिमान हवे संबंध ज्ञान जानने का पहले है, फास्ट हमारा पोजीशन क्या है वट इज माई पोजिशन हम जिस जगह खड़ा सपोज हमको जाना है किसी जगह हमको जाना है किसी जगह। तो किसी दूर जगह जाना है तो पहले हम रास्ता भटक गया रास्ता भटक गया हम हमको किसी जगह जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ड्यूटी है अभी जो हम बात कर रहे हैं हमारा हम किस जगह पे हैं, व्हाट इज माय पोजीशन, हम कहाँ है इसको डिटेक्ट करो पहले उसका बाद नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऑफ़ डिटेक्शन लेके, कर जहाँ से वहाँ से आप रवाना हो गए जो भजन का रास्ते पे जात्री है भजन का मार्ग में जात्री है वो अगर अपना पोजिशन का कोई ध्यान नहीं है वट इज इज ओन पोजिशन तो वो आगे चलेगा कैसे उसका खुद का पता नहीं है मेरा पोजिशन क्या है कैसा स्थिति है कौन बताएगा ये बात है जो श्लोक हमने भागवत का शुरू किया उसका थोड़ा व्याख्या करें पोपा जी का एक घटना हम बता के छोड़ देंगे जहाँ उत्तम श्लोक भगवान का कथा होता है संत महात्मा वहीं रहते हैं जहाँ होता नहीं वहाँ नहीं रहते शी सिलो आज हमको महाराज जी ने इंफॉर्मेशन भेजा हमने बोला आज नीचे जाना दरकार है महाराज जी उसको बोला महाराज जी का इच्छा आज तो कुछ का कोई खबर नहीं है आप लोग हम लोग आए हैं खबर नहीं है महाराज जी की इच्छा है तो आ सकता नहीं इच्छा है तो नहीं आ सकता तो हमने सोचा अगर एक रोटी भी हम पाएगा इन मंदिर में बदले में क्या दे कुछ देने का बाद कुछ लेने का हक बनता है इसलिए हरि कीर्तन हरि कथा छोड़ साधुओं का कोई स्थिति नहीं है सिसिलो भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती को स्वामी ठाकुर प्रोपात जी को राजा मनिंदचंद जी ने बुलाया था बार बार आप आओ थोड़ा हरी कथा कीर्तन करो यहाँ बहुत सारे बार बार बोलते बोलते मनिंद्रचंद जी मनिंद्रचंद जी सिले सिला भक्ति विनोद ठाकुर को भी बहुत इज्जत करते थे बहुपात को भी बहुत इज्जत वो उन्होंने बार बार बोलते बोलते बहुपात गया उधर और जाने का बाद उसका रहन सहन का व्यवस्था कर दिया मंदिर में खुद मंदिर में जो मंदिर में और बाकी लोगों का व्यवस्था अलग जाएगा और कथा में जब जब सभा शुरू हुआ तो प्रहुपाद को कथा बोलने के लिए बोला आप प्रवचन करो तो जब प्रवचन करना शुरू कर दिया प्रभपात जी विद इन फाइव मिनट्स पाँच मिनट प्रवचन किया पाँच मिनट प्रवचन करने के बाद इट बंद करो हमको नहीं चाहिए हम लोगों को नहीं चाहिए कथा बंद करो आपका कथा नहीं सुनना है पोपा जी को कथा बंद कर दिया राजा तो देखते रहेंगे क्योंकि राजा का हैंडलिंग नहीं था पोपा जी कथा बंद कर दिए मौन धारण किए बाकी लोग सब प्रवचन किए प्रभुपाद जी मंदिर में गए उसमें दो तीन दिन प्रभुपाद जी वो मंदिर में ठहरे थे और राजा मनीचंद का पता ही नहीं है सोने के थाले में जो मदन मोहन का जो भोग पारस निकालता था और प्रभुपात का पास रख के आ जाता सेवक पुजारी लेकिन किसी को पता नहीं था प्रभुपाद जी वो प्रसाद पानी तुलसी को पकड़कर कर, ऐसा करके दंडवत करते प्रसाद को बंदना करके छोड़ देते बाहर का आदमी आते प्रसाद बांट देते उसके बाद थाली चलाया था। किसी को पता नहीं तीन दिन बाद जब प्रभुपाद जी ने वहाँ से रौना होकर ट्रेन में चढ़े किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया पोपाजी ने ये तीन दिन में एक बुत पानी भी पिया नहीं पोपाजी का संकल्प है मैं मायापुर जाकर पानी पिएंगे इसके पहले नहीं पिएंगे राजा मनीचंद पागल का माफिक दौड़ कर पागल का माफिक गिए और उछल के चरण में पड़े हमको क्षमा करो हम तो मर जाएंगे हमको बचा के जाओ हम तो मर जाएंगे आप पानी तक नहीं पिए क्या कारण है कथा बोलने नहीं दिया वो तो कर्मकांडी था गौड़िया मठ का कथा इवोल्यूशन है जी गौड़िया मठ का एक एक जो प्रचारक है जो वास्तव आचरण से साधु है उसका कथा शुरू हो जाए तो दुनिया का खटिया खड़ा हो जाएगा दुनिया के आदमी है उसका खटिया खड़ा हो जाएगा बोले क्या बोल रहे ऐसा प्रवोजन है और राधा मणिजी चंद्र रोया वो लोग कथा बोलने दिए नहीं दिया लेकिन हमने क्या आपका चरण में अपराध किया प्रसाद क्यों नहीं पाया पऊपा जी ने बता दिया विषोई बैला ध्यान से सुनो विषोई आदमी का घर जगह जाए उससे अगर कुछ लेना है तो उसको अगर उधार ना कर सके तो हमारा हिम्मत नहीं है उसका दो रोटी खाना उसे प्रणामी लेना जब भी प्रतिष्ठित वैष्णव एक प्रणामी का एक पैसा भी खाता नहीं वो सेवा में लगा देता है उसका लिए कोई चिंता नहीं लेकिन जितना चिंता है बद्ध जीवों का लिए जो गुरु वैष्णव का साथ चलता है और नाचा कूदा करता है सोचता है कि भजन हो गया इन लोगों का पीछे जो तमाम दुनिया का समस्या खड़ा हो जाएगा आज नहीं तो काल ये कौन समझाएगा ये कौन समझाएगा कोई तो कुछ बोलता नहीं इसको बचाने के लिए तो ये बोलना चाहिए पोपा जी ने इसलिए बताया बिछोई आदमी का घर जाओ कोई किसी भी जगह जाओ जहाँ आप जाओगे उसको अगर उद्धार नहीं कर सकोगे तो उसको उसका पास से कुछ लेने का तुम्हारा उतीत इसलिए हम लिया नहीं पूरा आ गया तो ये जो गौड़िया मठ वाले का जो विचार है सिसिला सीशिला वक्तिवल्ल तत्वीमा विदेश पे गए बहुत आदमी ऐसा भी बोले कितना आदमी विदेश जाते हैं मानना कितना डॉलर लाते हैं महाराज जी आपका कोई आप लाते नहीं हो महाराज जी बोले हम तो डॉलर लेने के लिए नहीं जाते उधर वो देने के लिए जाते वहाँ देने के लिए जाते लेने के लिए नहीं जाते जो आदमी लेने के जाते हैं वो अपना जो स्वार्थ उससे भ्रष्ट हो जाता है अपना जो पोजीशन है उससे भ्रष्ट हो जाता है लेकिन अगर उसका हिम्मत है उसको उसका जो उसका जो अंतर का जो स्थिति है उसमें भक्ति भक्तिभाव पैदा कर दे उसको उद्धार करे उसमें उसका पैसा उसका जो कुछ भी है उसको लेके सेवा में लगा सकता कुछ भी कर सकता है उसका लिए बंधन नहीं होता लेकिन बद्ध जीवों का लिए एक बड़ा समस्या है वो बेचारा कहाँ जाए इसलिए उपदेश ये हैं जो जो लोग प्रचार में सन्यासी और सब प्रतिष्ठित लोगों का साथ पास जाएगा इनका ड्यूटी है कंटिन्यूसली श्रवण कीर्तन में जुड़े रहे और एक पल भर का लिए भी गुरु वैष्णव का नजर का बाहर ना जाए समझा मेरा बात गुरु वैष्णव का नजर कबा इधर आ इधर बैठ सागर महाराज जी भक्ति वैभव सागर महाराज हमारा जो सागर महाराज जी उदाला का सागर महाराज उनका गुरु जी उनको जैसे डांटते थे शासन करते थे सुनने पागल हो जाओ थोड़ा बार। बहुत बाहर गया ए वहाँ क्यों जा रहा इधर आ बैठ सामने यहाँ तक भी पढ़ाई के लिए पाठशाला में नहीं तेरे को मैं पढ़ा हूं लोगों का संग नहीं करना क्योंकि सत्संग असत्संग दोनों ही होने का पॉसिबिलिटी है बद्धजीव किसी भी हालत से सत्संग नहीं कर सकता बद्धजीव अगर गुरु वैष्णव में अनुगत्व तो है तो सत्संग हो जाता है इसलिए पोपा जी ने बताया बद्धजीव का स्वाभाविक लक्षण है गुरु वैष्णव जो बातें करेंगे इसका खिलाफ जाएगा समझा मेरा बात पोपा जी ने बताए बद्धजीव स्वाभाविक रूप गुरु वैष्णव का विरुद्ध जाता है गुरु वैष्णव जो बोले जो करे उसका एगेंस्ट करेगा क्योंकि वो सोचता है गुरु वैष्णव मेरा दुश्मन है बहुबा का कहना है बद्धजीवों का स्वभाव है जो गुरु वैष्णव का आचार आचरण कथा इससे वो विरोध करता है विरोध एगेंस्ट में जाता है गुरु वैष्णव को शत्रु समझता है इसलिए भगवान कथा जहाँ हो वहाँ मंदिर का हर आदमी यहाँ तक कि पुजारी तक पौपा कि यह सिद्धांत है जब तक श्रवण भक्ति कंप्लीट ना हो जाए उसको अर्चन में भेजो रोसोई में भेजो कलेक्शन में भेजो इन ईच एंड एवरी स्टेप देर इज अ डेंजर हमारा को बोलते थे कलेक्शन का सेवा कीर्तन करने के लिए जाता है बड़ा प्रतिष्ठा आता है अरे भाई कितना सूतन कीर्तन किया और गाओ भाई और प्रणामी देंगे इसलिए अर्चन करने से बहुत पब्लिक का साथ उसका कनेक्शन होता है कलेक्शन करने के लिए जाए प्रमोशन करने के लिए जाए ये सब सेवा करने का पहले प्रभुपा जी ने बताए वो कम से कम हरी कथा कीर्तन में ध्यान दे प्रतिष्ठित हो जाए उसका दे मुसीबत नहीं जब तक हरिकथा की तन में उसका ध्यान नहीं है आज नहीं तो काल उसका पतन होना ही है होना ही है होना ही है नो बॉडी कैन सेव हिम हमको कौन बचाएगा हरिकथा बचाएगा प्रोटेक्शन दे इससे जीवोगोष्णीपात का क्या सिद्धांत जो गौड़िया मठ वाले का जो भी भक्ति का अंग है चौसठ भक्ति अंगों में एनी कोई भी भक्ति अंग जा करो इट शुड बी विद संकीर्तन समझा मेरा बात चाहे प्रसाद प्रसाद सेवा करते हैं सकल अप्रो पंच जाए प्रसाद सेवा करो या तो अर्चन करो या तो कीर्तन करो या तो ठाकुर जी का रोसी करो या तो कलेक्शन के जाओ तुम्हारा जबान बंद नहीं होना चाहिए दे शुड बी कंटिन्यूस संकीर्तन इनसाइट यू और अगर बोले संकीर्तन कैसे होगा हमारा अंदर में कौन है प्रतिष्ठित वैष्णव देखते हैं जे ये, ये महाराज तो अकेला घर में रहता है गौर कि स्वर बाबा अकेला रहता है राम रहने से आप लोग गाली देते गौर किश्वर व अकेला नहीं है प्रतिष्ठित वैष्णव जो है माना जाता तो उसको देखता है अकेला घर में है वो अकेला नहीं है तमाम दुनिया का गुरु वैष्णव जो गुरु वर्ग है सब उसका संग उसमें विराजते हैं वो जो माला करते खाते चलते हैं संग संग गुरु वैष्णव का संग होते ही रहता है हमने देखा प्रतिष्ठित जो गुरु वैष्णव का वास्तव अनिवत्य किया गुरु बहुत दूर है लेकिन फिर भी गुरुजी का सिद्धांत तो गुरुजी का कथा गुरुजी का अंतर का जो भावना हजारों हजारों किलोमीटर दूर रह के भी उसका अंदर में गुरुजी का जो भावना उसका अंदर में ट्रांसलेट हो रही जाए उदाहरण मांगोगे आपको एग्जांपल चाहिए यहां से प्रभुपाद इधर रहते थे विदेश नहीं जाते थे और प्राकृत प्रभु शिला गोस्वामी महाराज विदेश और विदेश में जब भी कुछ होते थे हर वकत आवेश रहता है जो वास्तविक हरी कथा बोलता है बिना आवेश वो नहीं बोलेगा उसके लिए माला पहनाओ उसको गाली दो परीक्षा करके देख लेना दोनों बराबर है उसका अंदर में कुछ नहीं होता तो गोस्वामी महाराज जी वन महाराज जी जब दूर में रहते पहुपात को सरण करते और पहुपात का अंदर में जो इच्छा है सारे उन लोगों का अंदर में भक्ति शिशिला भक्ति हुई तो माधव गोस्वामी में मैड्रास में है यहाँ पहुपात है मैड्रास मंदिर मनाने के लिए सब प्रचेष्टा खत्म हो गया तो बोले महाराज बहुत प्रचेष्टा हम लोग कर लिए संभव होगा नहीं मैड्रास में मठ बनाना हय गिर ब्रह्मचारी शिशिलाभक्ति तो माधव गोस्वामी महाराज जी बोले गुरु भाइयों को बोले हमारा ख्याल से तो अभी तक वास्तविक प्रचेषा नहीं हुआ क्या कहते हो वास्तविक प्रतिष्ठा वास्तविक प्रचेषा नहीं हुआ हमारा ख्याल से तो वास्तविक प्रचेषा अभी तक नहीं हुआ वास्तविक प्रचेषा हुए तो मत हो सकता हवे होगा ही और इतना ही नहीं साबित करके देखा दिया हो सकता नहीं होगा ही क्योंकि प्रभाव गुरु का जो इच्छा है ये कोई स्वाभाविक इच्छा नहीं है गुरुजी का इच्छा वास्तव रूप देने वाला कौन होता है वो शिष्य कौन है गुरुजी का ही तो स्वरूप गुरुजी तो उसका अंदर में शक्ति दे के कराते हैं कभी ये हो ही नहीं सकता बहुत सारे सिद्धांत तो हैं। जब जभी कोई प्रतिष्ठित वैष्णव ध्यान से सुनना जब भी कोई प्रतिष्ठित वैष्णव इच्छा करते हैं महाराज भाटिंडा में इस जगह अगर एक मठ बन जाए तो अच्छा होता है इसका अंदर में इच्छा हुआ तो इच्छा किसका इच्छा है भगवान का इच्छा सदगुरु का इच्छा मतलब भगवान का ही इच्छा अलग से इच्छा नहीं जब ऐसा इच्छा हुआ ये मंदिर प्रकाशित होना सारे गुरु का कृपा से हो ही जाएगा और एक बात है तमाम पैसा वाले लोग बीच बीच में सोचते हैं इतना पैसा आ गया हमारा आम गा, गांव में बहुत जगह ऐसा होता है बहुत पैसा है अरे चलो एक मंदिर खोल लो उसमें विग्रह जयपुर से लाओ और बैठा दो बैठा दो पैसा है लेकिन वो विग्रोह कभी विग्रोह नहीं होगा वो जो मूर्ति है कभी विग्रोह नहीं हो सकता सी सिलो रामानुजाचार्य जी ने सुंदर सिद्धांत तो दिया रामानुजाचार्य जी ने सिद्धांत तो दिया जब कोई प्रतिष्ठित महापुरुष इस इनके अंदर में मायापुर में बैठकर इच्छा हुआ मदन मोहन जी का मूर्ति यहाँ प्रकट करने का इच्छा हुआ तो कोई शिष्यों को अगर भेजेंगे जयपुर तो आपको लगेगा कोई स्कॉल्पचर जो जो भास्कर किसी ने खुदाई करके मूर्ति बनाया बहुत आदमी का मेटेरियल कंसेप्शन होता है लेकिन हमारा गुरुजी बोलते थे रामानुजी चार जी का सिद्धांत जब सिद्ध महात्मा का अंदर में कोई विग्रह प्रकट करने का बासना आ गया तुरंत इंस्टेंटली हृदय में राधा मदन मोहन प्रकट हो गया और जो बाहर में उसको ऑर्डर देने के लिए जयपुर भेजा ये जो प्रोसीड्यूर है इसमें लगेगा जयपुर कहाँ है गुरु जी कहाँ हैं वो जो भास्कर बनाए उसमें क्या है गुरु कृपा आवेश होकर वही मूर्ति प्रकट हो जाए वही मूर्ति प्रकट हो जाती आज जो बद्धजीव कभी मूर्ति का ऑर्डर दे उसमें ऐसा नहीं होगा समझा मेरा बात यहां तक कि हम इतना सिद्धांत तो प्रभुपात का आपका सामने खोल दे जो कोई प्रभुपात का मापी व्यक्ति सिसिल भक्ति पुरी महाराज इतना शिशिर भक्ति महाधुर तो महाराज जैसा वो लोग अगर अंदर में वासना हुआ राधा मदन मोहन प्रकट करेंगे हम मायापुर में या भक्तिपूर्त पूरीशी महाराज बोले कि राधा गोपीनाथ प्रकट करे तो वो ऑर्डर देने के लिए वहाँ गया वो जो वहाँ मर्ती प्रकट हुआ उसको लेके हम तुरंत अर्चन शुरू कर सकता है समझा मेरा बात फाइन सिद्धांत यू कैन स्टार्ट और बोले यू मैड महाराज तो फिर भक्तिपूर्व तुर्योशी में पागल हो गया मूर्ति को लाके के फिर दुलाकर अंगो है उसमें फिर अभिषेक करके प्रतिष्ठा करते किस लिए किस लिए करते भले ये जो प्रोसीड्योर ब्रेक करे तो तमाम दुनिया उल्टा सोचेगा होगा नहीं लेकिन श्री सी सिला जनार्दन महाराज खोरगपुर वाले जनार्दन महाराज इनके एक इंसिडेंट बोलेंगे हम अभी सिला जनार्दन महाराज हर्वदा आवेश में रहते थे पागल का माँ आवेश में रहते थे और गौ माता का ऊपर इतना प्रीति है जितना गौ माता गौशाला में है महाराज जी बाहर गए सात दिन के लिए मूर्ति लेने के लिए मूर्ति मूर्ति पौपा जी का मूर्ति ऑर्डर दिया, मूर्ति लाए हैं सर में पेटी का अंदर है ट्रेन से उतर गाड़ी में लेके मंदिर में आए जितना सारे गौ माता गौशाला का अंदर है महाराज जी कहाँ उतारा मंदिर के बाहर और गौ माता सब उछालना शुरू कर दिया आ गया आ गया क्यों उसका जो अंग गंध है नाचना शुरू कर दिया एकदम हम बा महाराज जी तुरंत आए गाड़ी को मंदिर में घुसाया और पेटी को उतारा वहाँ तुलसी का बेदी था वहां रखा रखने का बाद जुनार्दन महाराज रोना शुरू कर दिया खुलो पेटी जल्दी खुलो पोपा का कष्ट हो रहा है खुलो जल्दी खुलो अरे सब चौंक गया अरे क्या हुआ जल्दी खुलो पोपा का कष्ट हो रहा है लाओ आरती लाओ तुरंत पुजारी गया आरती का सामान लिया मूर्ति खोल दिया मूर्ति का आसन में बैठ आरती करना शुरू कर हैरान है की बात है कि इनके अंदर में जो भावना है जो भक्ति है इसके द्वारा प्रभुपात स्वयं प्रकटित हो गए प्रभुपात स्वयं प्रकटित हो गए इसको प्रतिष्ठित करने का कोई दरकार है नहीं एक ही बात हुआ था सौरभोग में सौरभोग में सेम बात रामानंद प्रभु श्री सिद्धर गुस् महाराज जब प्रभुपाद जी ने बताया आप सुबह अरेंजमेंट सब प्रतिष्ठा का करके मेरे को बुला ना मैं प्रतिष्ठा शुरू कर दू तो महाराज जी प्रेम का आवेश में विग्रह का मूर्ति देखकर प्रेम के आवेश में उसको साड़ी पहनाया और माला भी दे दिया और देने का बाद पोपा जी पोपा हो गया आप आ, आ सकते हो आप प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा कर सकते हो पापा जी ना आया पोपा जी ना आने का बाद पर्दा का वाट व्हाट्सैट ये क्या है ये तो प्रतिष्ठा हो गया हम क्या करें प्रतिष्ठा हो गया हमको प्रतिष्ठा कर पौपा चला गया रामानंद अतः श्रीधर गोस्वी महाराज का प्रेम पे बसीभूत होकर विग्रह का अंदर प्राण प्राण प्राण आ गया श्री रामाना जोचार्य जी ने बताया किसी मंदिर में विग्रह प्रतिष्ठित नहीं है ध्यान दे प्रतिष्ठित नहीं हुआ किसी ने आकर रख दिया मूर्ति को अगर कोई उच्च कोटि का महात्मा वो आकर भक्ति के द्वारा उसको प्रणाम कर दिया उसका अंदर तुरंत प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा तुरु प्राण प्रतिष्ठा यह सब सूक्ष्म सिद्धांत तो है यह सब बाजार में चर्चा करने वाला सिद्धांत तो नहीं क्योंकि बाजार का आदमी ये सब समझेगा नहीं तुरुत प्रतिष्ठित हो जाएगा रामानुजाचार्य ने यह भी बताया जो शिव मूर्ति किसी वैष्णव द्वारा प्रतिष्ठित नहीं है उसको दंडवत करना निषेध है किसी वैष्णव का प्रेम का द्वारा प्रतिष्ठित नहीं है शिव लिंगो उसको दंडवत करना निषेध है ये सब सिद्धांत तो कौन सुनेगा और विचार कौन खरेगा जत्तम श्लोक गुण अनुवाद प्रस्तुय ग्रम्मो कथा विघात निषेव्य मान मनोदीन ममोक्षर मतीम सतीम जछति वासुदेव का लगन हरि कथा में रहे की तन में रहे यही बांचा करते हुए बांचा कल्पतरु बांछा कल्पतरो कृपासी व्यवच पतिता पावन भो वैष्णवेभ्यो नमो